विधानात्मक रूप से ना, है ना ये तक किसके हैं नारायण कहो एक एक बात आपको सुना हमारे संस्कृत भाषा में एक ग्रंथ है उसका नाम है स्वराज्य सिद्धि स्वराज्य सिद्धि रियमस्तु मुदे बुधान तो बोलते हैं कि देखो दृष्टा को प्रकृति से परे मानना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 प्रकृति का नियंता था ये ईश्वर भी बड़ा विलक्षण है हो तो क्योंकि सृष्टि में सर्वत्र रचना कौशल देखने में आता है अचिंत रचना ये आंख जो है ये तृतीय बिंदु से कैसे दो रश्मियां आ करके दोनों आंख में अपना अपना काम करती हैं और दोनों आंख से देखी हुई चीज को एक कोण में मिला देती हैं इस रचना को जब देखें ना श्याम तिर शिव नेत्र अद्भुत है देखो शरीर में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक वैज्ञानिकों की समझ में नहीं आई है ना रक्त कैसे बनता है दादा हम रक्त नहीं बना सकते रक्त नहीं बना नहीं बना सकते ना, मन नहीं बना सकते पहले से होवे तो उसमें वृद्धि व्यास कर सकते हैं हो लेकिन नया नया नहीं बना अच्छा बोले भाई आगे बना लेंगे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 क्या बढ़िया बनाता हूं मोर का शरीर देखो आ, कोयल की आवाज देखो मयूराश चित्रता देना हंसों में हंसों की धवलता देखो धवलिमा श्वेतिमा हंस में श्वेतिमा कहां से आई हरितिमा तोते में हरितिमा हंस चित्र विचित्र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 बोले भाई देखो सब के हाथ में एक एक लकड़ी बांध दे यहां से लेके यहाँ तक हाथ सीधा रहेगा और खूब लड्डू पूरी हलवा मालपो पूर अच्छा परसा गया और राजा ने हुकुम दिया कि खाओ अब तो सब महाराज नौजवान ही नौजवान थे वहां हाथ से उठावे है ना और मुंह मिलाने की कोशिश करें तो जावे नहीं मुंह मारे सब जवान थे वहां बुढा कोई एक बुढा था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 किसी का जूठा भी नहीं किसी को खाना पड़ा हो है ना उनको वो खिला रहे हैं उनको वो खिला रहे हैं उनको ये खिला रहे हैं अब ये देखो ये प्रयोजन अगर यहाँ के उन्नी पर अगर हाथ झुकता नहीं तो कैसे अच्छा उंगली अगर टेढ़ी ना होती है, समय है? अगर पाँव घुटना टेढ़ा ना होता तो आप बैठ सकते क्या खड़ा ही रहना पड़ता बिल्कुल या पांव फैलाए रहना पड़ता कमर से न झुकता तो पाचन न होता तो मल निकलता तो है ना खाने के लिए मुंह न होता तो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 और गणित की रीति से सारी सृष्टि का व्यवस्थित हो करके चलना है कहते हैं हवा का चलना अग्नि का प्रज्वलित होना जल का बहना पृथ्वी का स्थिर होना ईश्वर का जैसे निरूपण है ना वेदों में आपको सुना में जे न देवरुरा पृथ्वी च्रढ़ा है जे न स्वस्थ अभिताम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 पहला बाप ईश्वर है सब गुरुओं का पहला गुरु ईश्वर है समय उसने बनाया समय में वो नहीं बना समय को उसने बनाया काले नान अच्छा तत्र सर्व से सर्वज्ञ बी जाऊ वो चिद भाव है वो सद्भाव है क्लेश कर्म विपाका से ही अपरा उसमें क्लेश कर्म विपाक और आशय नहीं है क्लेश नहीं माने अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश नहीं और कर्म का फल सुख दुख नहीं और आशय माने अंतकरण भी नहीं ऐसा ईश्वर महाराज जिसका ध्यान करने से प्रत्यक्ष चेतन का अधिगम होवे और चित्त की एकाग्रता हो समाधि सिद्ध होवे और प्रत्यक्ष चेतन का अधिगम हो वह जोगियों ने कहा 25 नहीं भाई 26 तत्व हैं अब छब्बीसवें तत्व की जो आलोचना है ना है अब कल क्लियर अशी मृत अस्या श्री अक्ष चापरे ष्परे कैद अनंत इति चापरे लोकान् लोकविद प्राहुरा आश्रमा तद्द स्त्री पुर्णपुंसक था सृष्टि सृष्टि विदो लय तद्द स्थिति स्थिति विदेशेह सर्वदा भाव दर्शे जम भाव स सतुपश्यति पश्य तंचावस तद्रह सीत योग दर्शन और सांख्य दर्शन इन दोनों में जो मतभेद है उसका उल्लेख करते हैं एक ने कहा कि 25 दर्शन हैं और एक ने कहा कि 26 जो लोग परमार्थ की शोध करते हैं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 और अनुभवारूढ़ होती है तो सत्य के खोजी को वो मानने के लिए तैयार रहना चाहिए युक्ति युक्त उपाधेयम वचनम बालकाद अगर बालक भी युक्ति युक्त वचन कहता हो तो उसको स्वीकार करना चाहिए अन्य तृणमीव त्याज्यम अप्युक्तम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 पास जो है ना पास फांसी पासे पास का फांस हो गया फसे तो योग दर्शन का ये है कि एक तो अपने जीवन में जो नियम बनाओ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 तीसरी बात जोगदर्शन वालों ने ये कही कि यदि ईश्वर का ध्यान करोगे तो तुम्हारा चित्त एकाग्र हो जाएगा ईश्वरप प्रणिधान वार समाधि सिद्धि ईश्वर का प्रणिधान करने से ईश्वर का ध्यान करने से समाधि की सिद्धि होती है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 और ईश्वर सर्वज्ञ है ईश्वर क्लेश कर्म विपाकाशय से अपरामृ परमानंद स्वरूप है ऐसा परंतु तत्व विवेचन की भूमिका में ईश्वर को कहां रखा जाए ये बात उन्होंने पुरुष विशेष कह करके छोड़ दी तो पुरुष विशेष का अभिप्राय आपको बताता है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 तो वृत्ति आकार्य होगी वृत्ति निरुद्ध होगी वृत्ति निर्विषय होगी तब उसमें इन रूपों में ईश्वर कहां रहेगा तो असल में दूसरा द्रष्टा ही नहीं है अपने सिवाय जब दूसरा दृष्टा नहीं है तो द्रष्टाओं की अपेक्षा से एक, एक दृष्टा विशेष द्रष्ट्री भी विशेष विशेष दृष्टा कहां से होगा अच्छा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 है और फिर निकल जाना पड़ता है ना रहा है। ये विषय भोग की ये स्थिति है वो इसी से भोग को हिंसा बोलते हैं नानुपहत के भूतानी भोग असंभवती बिना किसी को दुख पहुंचाए भोग नाम की वस्तु हो ही नहीं सकती एक न एक को दुख देंगे तब भोग करेंगे और कोई वस्तु नष्ट होगी है ना कोई कर्म नष्ट होगा आ, किसी का धर्म नष्ट होगा अपना हो पराया हो नानुपहत्य भूतानी भोगस् संभवते प्राणियों को दुख पहुंचाए बिना भोग नहीं हो सकता ईश्वर भी जो संपूर्ण जगत का कारण है अभिन्न निमित्तोपादान कारण विवर्ती अखंड चैतन्य है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 और केवल सूक्ष्म भावात्मक रूप को लेकर के अपने चित्त को एकाग्र किया वो विचारानुगत समाधि और केवल आनंद मात्र का चिंतन करके शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तुषों तो आनंद विकल्प आनंदानुगत समाधि हुई यहां तक भी आनंद रूपता चलती है परंतु जहां अनुगत समाधि माने संप्रज्ञात समाधि की चतुर्थ भूमि में आनंद नहीं होता है अब जब असं समाधि लगती है तो उसमें निर्विकल्प सविकल्प और निर्विकल्प नारायण उन निर्विकल्प में भी सबीज और निर्बीज नारायण असंप्रज्ञात समाधि की भूमि में जब संपूर्ण वृत्तियों का निरोध होता है तो योगियों के मत में भी अयम ईश्वरा इत्याकारक वृत्ति नहीं रहती है